अब तक पुलिस और उन गुंडो के बीच गन वार शुरू हो चुका था ये गैंगस्टर पुलिस के ऊपर अटैक करने के लिए मफल गन का इस्तेमाल कर रहे थे जबकि पुलिस वाले नॉर्मल गन का इस्तेमाल कर रहे थे ऐसे में उन लोगों द्वारा फायरिंग करने की कोई आवाज नहीं आ रही थी जबकि पुलिस वाले जब फायर कर रहे थे तो काफी शोर मच रहा था ऐसा लग रहा था जैसे लैंडिंग आयरलैंड पर किसी ने दिवाली मनाना शुरू कर अभी तक शॉप के ग्राउंड फ्लोर पर जो दो लोग मौजूद थे सिर्फ वही पुलिस के ऊपर फायरिंग कर रहे थे लेकिन कुछ ही देर में ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर खड़ा शख्स भी भागता हुआ नीचे आने लगा एक हाथ से उसने पुलिस की तरफ बंदूक तान कर रखा हुआ था और दूसरे हाथ में वो अपना फोन पकड़कर किसी को कॉल करने की कोशिश कर रहा था शायद वो अपने और साथियों को कॉल करके उन्हें बैकअप के लिए बुलाने की कोशिश कर रहा था लेकिन बार बार फोन ट्राई करने के बाद भी उसका फोन नहीं लग रहा था दरअसल विक्रांत ने यहां पहुंचते ही सिग्नल जैमर टूल को एक्टिवेट कर दिया था उसे पहले से ही शक था कि पुलिस के यहां पहुंचने के बाद ये लोग यहां पर अपने और साथियों को बैकअप के लिए बुला सकते हैं और अगर इनकी बैकअप टीम यहां आ गई तो फिर इनका सामना करना काफी मुश्किल हो जाएगा इस वजह से विक्रांत ने पहले से ही इस एरिया का सिग्नल जाम कर दिया था अब वो कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन किसी को कॉल नहीं कर सकते थे जब कई बार कोशिश करने के बाद भी उस शख्स के फोन में नेटवर्क नहीं आया तो फिर उसने चिढ़कर फोन वापस से जेब में डाल दिया और फिर पागलों की तरह पुलिस के ऊपर फायरिंग करने लग गया उन लोगों की फायरिंग स्किल देखकर लग रहा था कि ये सब काफी एक्सपर्ट फाइटर थे जबकि लैंडिंग की पुलिस के लिए शायद ये पहला मौका था जब उन्हें किसी गैंग के साथ आमने सामने फायरिंग करनी पड़ रही थी वो लोग काफी डर डर गोली चला रहे थे हालांकि अब तक यहाँ पर एक के बाद एक एक करके कई सारी पुलिस की गाड़िया पहुंच चुकी थी इन्फॉर्म कर दिया लैंडिंग की पुलिस फोर्स यहाँ पर पहुंच चुकी थी पुलिस ने इस शॉप को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया था उधर गैंग की तरफ से भी ताबड़तोड़ गोलियां चल रही थी विक्रांत अभी भी शॉप के टॉप छत पर खड़े होकर पुलिस और गैंगस्टर के बीच होने वाले इस मुठभेड़ पर नजर रखे हुए था इस वक्त शॉप के मेन गेट पर खड़े दो गैंगस्टर पुलिस के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे थे जबकि वो आदमी जो अभी अंदर बैठकर पैकिंग कर रहा था वो शॉप के पीछे वाले दरवाजे की तरफ बढ़ा जा रहा था वो शायद शॉप के पीछे वाले दरवाजे से निकल कर यहां से भागने की कोशिश कर रहा था पीछे वाला दरवाजा एक संक्री गली में खुलता था और इसी गली का एक रास्ता लैंडिंग के जंगल की तरफ जाता था जबकि दूसरा रास्ता आगे जाकर मेन रोड से मिलता था जहां से होकर पोर्ट की तरफ जाया जा सकता था उस आदमी ने अपने हाथ में एक बड़ा सा सूटकेस लिया हुआ था और बड़ी जल्दी जल्दी पीछे के दरवाजे की तरफ बढ़ा जा रहा था विक्रांत ने देखा की अभी तक पुलिस शॉप के पीछे वाले दरवाजे तक नहीं पहुंच सकी है ऐसे में अगर इस गैंगस्टर को रोका नहीं गया तो फिर ये वहां से भाग सकता है विक्रांत जल्दी से शॉप के पीछे वाले कोर्ट में पहुंच गया वहां पहुंचकर उसने जैसे ही सूटकेस वाले आदमी को देखा उसके ऊपर दो फायर झोंक दिए एक गोली उस आदमी के कंधे पर लगी जबकि दूसरी गोली उसकी टांगों में जा लगी सूटकेस वाला आदमी अपना सामान दूर फेंककर तुरंत जमीन पर धराशायी हो गया वो दर्द से करहाने लगा विक्रांत उसके सामने गन लेकर मुस्कुराता हुआ खड़ा रहा मनी मन अब उसे काफी सुकून मिल रहा था अब जाकर उसने थोड़ी राहत की सांस ली ठीक इसी समय वहां पर कुछ पुलिस वाले भी पहुंच गए इस बार पुलिस वालों के हाथ में नॉर्मल गन ही नहीं थी बल्कि गन, गन वाले राइफल विक्रांत को तो यकीन ही नहीं हो रहा था की लैंडिंग के पुलिस के पास इतने एडवांस वेपन भी हो सकते है इस बार वो पुलिस की परफॉर्मेंस से काफी इम्प्रेस नजर आ रहा था सूटकेस वाले आदमी को शूट करने के बाद विक्रांत फिर से अपनी जगह पर जाकर इन लोगों की फाइट देखने लग गया अब तक इस शॉप पर इतनी गोलियां चल चुकी थी कि हनी शॉप कबाड़ की शॉप में तब्दील हो चुका था इस शॉप को पहचानना भी मुश्किल हो रहा था पुलिस भी इस बार काफी एक्टिव नजर आ रही थी शायद इन लोगों ने विक्रांत को पकड़ते वक्त इंसिडेंट से सीख ले ली थी पुलिस ने अब तक इस शॉप को चारों तरफ से घेर लिया था ताकि कोई भी यहां से बच के ना जाने पाए विक्रांत का आइडिया काम कर रहा था उसने जैसा सोचा था ठीक वैसा ही हो रहा था सो अभी उसे कुछ करने की जरूरत नहीं थी वो चुपचाप शॉप की छत पर बैठकर किसी फिल्म के प्रोड्यूसर की तरह नीचे चल रहे सीन का लुत्फ उठा रहा था जैसा उसने उम्मीद किया था वैसा ही हुआ बहुत जल्दी सीन क्लाइमैक्स पर पहुंच चुका था शॉप के मेन एंट्रेंस पर आग लग चुकी थी ऐसे में शॉप के भीतर मौजूद गैंगस्टर को भागने के लिए पीछे वाले एंट्रेंस का ही सहारा लेना पड़ रहा था लेकिन विक्रांत ने देखा कि पीछे के दरवाजे पर खड़ी पुलिस इस तरफ नोटिस नहीं कर रही थी ऐसे में विक्रांत ने उन पुलिस वालों का ध्यान इस तरफ लाने के लिए रैंडमली फायर कर दिया। विक्रांत के फायर करते ही एक के बाद एक करके तीन घटनाएं घटित हुई और ये तीनों ही घटनाओं ने विक्रांत को हैरत में डाल दिया पहला तो ये जब विक्रांत ने शूट किया तो गोली जाकर सीधे ही उन गैंगस्टर के छाते में जा लगी शॉप के भीतर से निकल रहे गैंगस्टर ने अपने हाथ में काले रंग का छाता ले रखा था लेकिन ताज्जुब की बात यह नहीं थी कि विक्रांत की बंदूक की गोली छाते में जाकर लगी बल्कि ताज्जुब की बात तो यह थी कि छाते में गोली लगने के बाद भी ये गोली छाते को पार नहीं कर सकी बल्कि गोली छटक कर दूसरी तरफ चली गई कहने का मतलब उन लोगों ने जो छाता लिया हुआ था वो बुलेट प्रूफ था विक्रांत को तो यकीन ही नहीं हो रहा था की छाता भी बुलेट प्रूफ आता है वो इस ब्लड प्रूफ छाते को देखकर बिल्कुल शॉक्ड रह गया इसके बाद दूसरी घटना ने भी विक्रांत को काफी शौक किया दरअसल जब विक्रांत यहाँ पर पहुंचा था और उसने शॉप के बाहर खड़े होकर प्लोरोस्कोपिक डिवाइस की मदद से पता किया था तो उसे पता लगा था कि शॉप के भीतर सिर्फ तीन लोग ही मौजूद है लेकिन अभी जब ये लोग यहाँ से भाग रहे थे तो उसमें कुल चार लोग थे तीन आदमियों के साथ एक औरत भी थी जो की उन लोगों के साथ भाग रही थी विक्रांत ये देखकर काफी शॉक्ड रह गया उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे उसके फ्लोरोस्कोपिक डिवाइस ने गलत इंफॉर्मेशन उसे दी जबकि ऐसा कभी होता नहीं था उस लेडी को देखकर विक्रांत को याद आया कि जब वो पहली बार इस शॉप में आया था तब उसे जो लेडी मिली थी वो यही थी इसका मतलब वो लेडी भी इन लोगों की गैंग में शामिल थी इसके बाद जो तीसरा इंसिडेंट था वो भी काफी चौंकाने वाला था दरअसल जब विक्रांत ने गैंगस्टर के छाते पर फायरिंग की तो उन लोगों को तो गोली नहीं लगी लेकिन उन्हें अब तक ये पता चल चुका था कि गोली किस डायरेक्शन से चलाई गई है सो उन लोगों ने तुरंत ही विक्रांत के ऊपर क्रॉस फायरिंग करना शुरू कर दिया हालांकि विक्रांत इस वक्त काफी एक्टिव था और उसकी किस्मत भी अच्छी थी गोली उसके सिर के बगल से निकल गयी और वो बार बार बच गया शॉप के पीछे वाले दरवाजे ऐसी बाहर निकलने के बाद काफी संक्री सी गली थी और इस शॉप के जस्ट बगल वाले शॉप के पीछे वाले एरिया में एक कोर्टयार्ड था उस कोर्टयार्ड में एक ब्लैक कलर की जीप खड़ी थी जिस पर पहले विक्रांत का ध्यान तो गया था लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि ये जीप इन्हीं गैंग वाले लोगों की है शॉप के पिछले दरवाजे से बाहर निकलते ही इन गैंगस्टर ने खुद को बुलेट प्रूफ छाते से कवर कर लिया और फिर सामने मौजूद पुलिस वालों पर फायरिंग करते हुए यहाँ से निकलने लगे एक के बाद एक पुलिस वाले उनकी गोली से घायल होकर गिरने लगे ये सभी गैंगस्टर हनी शॉप से निकलकर बगल वाले कोर्टयार्ड में जाने लगे ये लोग उस ब्लैक जीप की तरफ बढ़ रहे थे और शायद इसी के सहारे यहाँ से भागने वाले थे गली बहुत संकरी थी, ऐसे में अगर इन गैंगस्टर ने जीप को इस गली पर उतार दिया तो फिर रास्ते में पड़ने वाले पुलिस वाले जीप की चपेट में आकर मारे जायेंगे विक्रांत का ध्यान पहले इस तरफ गया ही नहीं था वरना उसने इस जीप का टायर ही पंचर कर दिया होता या फिर इंजन में ही कुछ खराबी कर दी होती पुलिस और इन गैंगस्टर्स के बीच एक बार फिर से धुआंधार फायरिंग शुरू हो चुकी थी गैंगस्टर्स पुलिस ऊपर धुआंधार फायरिंग करते हुए अब तक जीप में सवार हो चुके थे एक के बाद एक पुलिस वाले लगातार गोलियां लगने से घायल होते जा रहे थे जबकि उन लोगों ने अब तक अपने उस साथी की मरहमपट्टी भी कर दी थी जिसके कंधे पर विक्रांत की गोली लगी थी इन लोगों के पास इतने एडवांस वेपन थे कि पुलिस वालों को अब अपनी जान बचाकर पीछे हटना पड़ रहा था इनके शॉटगन और राइफल से घायल होकर एक एक पुलिस वाले गिरते जा रहे थे और जो बचे हुए थे वो भी इन लोगों के सामने आने की हिम्मत नहीं दिखा रहे थे यहां तक कि पुलिस वाले इनकी जीप पर भी गोली चलाने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे थे ये गैंगस्टर इतने निडरता से पुलिस वालों पर गोली चला रहे थे जैसे मानो वो खुद ही पुलिस की टीम से हो ताबड़ोड़ फायरिंग करने के बाद उन्होंने जीप स्टार्ट कर दिया ब्रूम ब्रूम ब्रूम उन गैंगस्टर्स ने अब तक जीप को स्टार्ट कर दिया था और अब बस जीप लेकर यहां से निकल नहीं वाले थे जब विक्रांत की नजर उन पर पड़ी तो उसके होश उड़ गए अगर ये लोग यहां से बचकर निकल गए फिर उसका सारा प्लान चौपट हो जाएगा अब क्या करूं कैसे इन लोगों को रोकू विक्रांत ये सब अभी सोच ही रहा था कि अचानक से उसने नोटिस किया कि भले ही उन लोगों ने अपनी जीप स्टार्ट कर ली है लेकिन फिर भी ये लोग यहां से जा नहीं रहे थे तभी एक पुलिस वाले ने अपने हाथ में शॉटगन लेकर इन लोगों पर निशाना जीप का पूरा शीशा चकनाचूर होकर जमीन पर गिर पड़ा लेकिन फिर भी ये गैंगस्टर डरते हुए नजर नहीं आ रहे थे उन लोगों की टीम में से एक ने अचानक से एक बॉल नमा चीज निकालकर उस पुलिस वाले की तरफ फेंक दिया